उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान ट्रैक वह दूर है और समीप भी के पास कोई जाता है वो पूछता है कि मन अशांत है मैं क्या करूं? वो कहता है कि तू तो राम का नाम ले लगता है ठीक वो चला जाता है वो ये भी नहीं पूछता कि कैसे होगा राम के नाम ऐसी क्या होगा कुछ नहीं पूछता ध्यान रहे राम के नाम से कुछ नहीं होता उसके इस चित्त की अवस्था में अगर उस ऋषि ने कहा होता कि तू पत्थर पत्थर के तो उससे भी हो जाता पत्थर से नहीं हो जाता ना राम के नाम से हो जाता ये चित्त की जो पॉजिटिव स्थिति है ये जो स्वीकार का सरल भाव है ये जो इनकार उठता ही नहीं जो संदेह जन्मता ही नहीं इससे हो जाता वो कह था जा कि तू राम का नाम ले लेना सब ठीक हो जाएगा वो घर जाके राम का नाम ले लेता और सब ठीक हो जाता है ध्यान रखना लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि राम के नाम से नहीं हो जाता वो हो जाता है उस चित्त की पॉजिटिव स्टेट वो विधायक मनोदशा इस ऋषि ने कह दिया होता है कि ये ताबीज ले जा राख उठाते दे दी होती और कह दिया होता कि जा इसको पी जाना वो पी जाता और उससे भी हो जाता किसी भी चीज से हो जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल है पीछे विधायक मनोदशा है तो हो जाएगा लेकिन नहीं रही विधायक मनोदशा महावीर और बुद्ध के समय आते आते विधायक दशा समाप्त हो गई इसलिए महावीर और बुद्ध दोनों को निषेध की भाषा का उपयोग करना पड़ा महावीर ने थोड़ी सी निषेध का उपयोग किया कहा कोई परमात्मा नहीं इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं था इसलिए कि अब वो भी नहीं था कि जिससे कह दो परमात्मा है और जो नाचने लगे जो ये ना पूछे कि कहा जिससे कह दो कि परमात्मा है और जो नाचने लगे उसकी धुन में हो कहे कि है, फिर हो जाएगा फिर खुल जाएगा दरवाजा इतने सरल मन के लिए कोई दरवाजा नहीं रुक सकता लेकिन अब भी नहीं था महावीर के सामने जिससे कहो कि परमात्मा है और वो नाचने लगे किसी से को परमात्मा है तो वो दस सवाल लेके आने लगा था तो महावीर ने कहा परमात्मा नहीं जो परमात्मा सवाल उठाने लगे परमात्मा तो उत्तर है सवाल उठाने लगे तो बेकार हो गया वो तो आंसर था अगर उससे सवाल उठने लगे तो उसका कोई मतलब नहीं था वो तो उत्तर था पुराने ऋषि का कोई आता था कि क्या है वो कहता था परमात्मा वो चला जाता वो उत्तर था महावीर के वक्त लोग पूछने लगे कैसा ईश्वर कहां है कितने उसके सिर हैं कितने उसके हाथ हैं कैसे पैदा हुआ कहां से आया कहां मिलेगा क्या पक्का है क्या भरोसा है महावीर ने कहा वो है ही नहीं वो उत्तर बेकार हो गया था जिस उत्तर से प्रश्न उठने लगे वो उत्तर बेकार है उत्तर का तो मतलब है जिस पे प्रश्न समाहित हो जाए पे जाके प्रश्न गिर जाए परमात्मा परम उत्तर था तो महावीर को छोड़ देना पड़ा बुद्ध को एक कदम और आगे बढ़ना पड़ा महावीर ने आत्मा से काम चला नहीं लेकिन कितनी तीव्रता से अंतर हुआ महावीर और बुद्ध की उम्र में ज्यादा फ़ासला नहीं था केवल तीस साल का फैसला लेकिन बुद्ध को कहना पड़ा आत्मा भी नहीं है महावीर ने कहा कोई परमात्मा नहीं है आत्मा है बुद्ध को कहना पड़ा आत्मा भी नहीं क्योंकि बुद्ध के वक्त लोग पूछने लगे आत्मा यानी क्या वो भी उत्तर लगा बुद्ध ने कहा शून्य रहे सुनने के संबंध में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि तो सुनने का मतलब ही होता है जो नहीं है अब उसके बाद प्रश्न क्या उठाइएगा सुनने के संबंध में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता अनकोश्चनेबल है अगर उठाते हैं आप प्रश्न तो आप समझे नहीं सुनने का मतलब ही है जो नहीं अब आप और क्या सवाल उठा रहे हम खुद ही कह रहे हैं कि नहीं खुद ने शून्य शून्य तो में ही लीन हो भाषा बदल गई लेकिन मैं आपसे कहता हूं शून्य और पूर्ण एक ही चीज पूर्ण विधायक चित्त का उत्तर है शून्य निषेध चित्त का उत्तर है और यह भी बड़े मजे की बात है कि इस हमारे जगत में शून्य के अतिरिक्त तो और हमें किसी पूर्ण का अनुभव नहीं है इसलिए शून्य का जो प्रतीक हमने बनाया सर्किल वर्तुल वो मनुष्य के द्वारा खींची गई पूर्णतम आकृति वर्तुल जो है सर्किल जो है वो मनुष्य के द्वारा खींची गई पूर्णतम आकृति है। और कोई आकृति पूर्ण नहीं है और ये भी मजे की बात है कि शून्य की आकृति सबसे पहले भारत में खींची गई गणित के कारण नहीं वेदांत के कारण गणित के कारण नहीं सुनी की पहली आकृति भारत में खींची गई नौ तक की संख्या भारत में निर्मित हुई लेकिन यह बड़े मजे की बात है एक दो तीन या नौ सभी अपूर्ण उनमें से कुछ जोड़ा जा सकता है एक में और एक जोड़ा जा सकता है जिसमें कुछ जोड़ा जा सकता है वो पूर्ण नहीं क्योंकि जोड़ने से वो ज्यादा हो जाता उनमें से कुछ घटाया जा सकता क्योंकि जिसमें से कुछ घटाया जा सकता और पीछे घट जाता है वह पूर्ण नहीं शून्य में आप ना कुछ जोड़ सकते ना कुछ घटा सकते वो पूर्ण शून्य में से आप कुछ घटा नहीं सकते कैसे घटाइएगा वहां कुछ है ही नहीं जिसमें से आप घटा लें शून्य में आप कुछ जोड़ नहीं सकते कैसे जोड़िएगा शून्य पूर्ण की प्रतिकृति है जियोमेट्रिकल वो ज्यामिति में पूर्ण का प्रतिरूप है ये जो शून्य पूर्ण का प्रतिरूप है इसे हम अपने भीतर लिए चलते हैं अगर आपको पूर्ण से समझ में आता हो तो ठीक अगर पूर्ण से समझ में ना आता हो तो शून्य से समझ ले अंतिम परिणाम में कोई अंतर ना पड़ेगा आपकी मनोदशा के लिए दो यात्राएं हो जाती अगर आपको लगता है कि पूर्ण से मेरी समझ में आएगा अगर आपकी चित्त दशा विधायक है तो नाचें, गाएं, आनंद में मग्न हो जाए अगर आपको लगता है कि मेरी विधायक दशा नहीं है चित्त की, सवाल उठते हैं तो शांत हो शून्य हो मौन हो शून्य में खो जाएं। अगर आपको लगता है निषेध का मन है निगेट का मन है तो शून्य में हो जाएगी अंतिम फलश्रुति एक ही हो जाएगी शून्य से भी नृत्य आ जाएगा लेकिन वो शून्य होने से आएगा नृत्य से भी शून्य आ जाएगा लेकिन वो नृत्य से आएगा पूर्ण की जिसकी भावदशा है वो नाचेगा पहले गाएगा पहले कीर्तन करेगा शून्य हो जाएगा नाचते नाचते उसके नृत्य की ध्वनि के बीच में जब नृत्य तीव्र होगा गतिमान होगा नृत्य ही बचेगा जब नृत्य एक बवंडर बन जाएगा तभी उसे भीतर के शून्य का अनुभव होने लगेगा पीछे कोई खड़ा हुआ मालूम होने शरीर नास्ता रहेगा भीतर शून्य आत्मा खड़ी हुई रहेगी कील दिखाई पड़ने लगेगी घूमते हुए चक्र के साथ और ध्यान रहे चाक अगर खड़ा हो तो कील को पहचानना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि दोनों ही खड़े होंगे चाक अगर खड़ा हो तो कौन कील है कौन चाक है पहचानना मुश्किल होगा चाक चल पड़े तो कील को पहचानना आसान पड़ जाएगा क्योंकि वो नहीं चलेगी और चाक चलेगा पूर्ण के भाव में आनंद मग्न होकर कोई चैतन्य कोई मीरा नास्ता है नाचते नाचते चाक पूरा घूमने लगता है भीतर की कील खड़ी अलग मालूम पड़ने लगती शून्य हो गया कोई शून्य हो जाए शून्य से शुरू करें, तो फिर भीतर शून्य होता चला जाए जब भीतर सब शून्य हो जाता है तब बाहर का चाक दिखाई पड़ने लगता है जो चल रहा है विचार चल रहे हैं संसार चल रहा है कहीं से भी यात्रा हो सकती दो ही यात्रा के छोर इस आत्म तत्व को या तो पूर्ण होकर या शून्य होकर जाना जा सकता है ना तो इंद्रियां पूर्ण तक ले जा सकती हैं ना शून्य तक ले जा सकती हैं ना मन पूर्ण तक ले जा सकता है ना मन शून्य तक ले जा सकता है एक सूत्र और लेने तदे जती ती तद तद्वंतिके तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य सर्वता वो आत्मतत्व चलता है और नहीं भी चलता वो दूर है और समीप भी है वो सब के अंतर्गत है और वही इस सब के बाहर भी है नहीं चलता वो आत्मतत्व फिर भी वही चलता है निकट है वो आत्मतत्व निकट से भी निकटतम फिर भी दूर है भीतर है वो आत्मतत्व अंतरात्मा है वो फिर भी वही बाहर विस्तीर्ण है यह सूत्र मनुष्य के इतिहास में जो भी महावचन कहे गए हैं उनमें से एक है बहुत सरल और बहुत गहन जीवन के जितने भी सरल सत्य हैं उनसे ज्यादा गहन कोई सत्य नहीं होते और जो बहुत साफ साफ मालूम पड़ता है वही रहस्य उस रहस्य को प्रकट करने के लिए सदा ही पैराडॉक्सिकल विरोधाभासी शब्दों का उपयोग करना पड़ता है अब अगर कोई तर्कशास्त्री इसको पढ़े तो कहेगा कि एकदम गलत आर्थर क्वैंसलर ने जो कि पश्चिम के आज के एक बड़े विचारक उन्होंने पूरब के इस तरह की दृष्टियों की बड़ी मखौल उड़ाई बड़ी मजाक उड़ाई एब्सर्ड इससे ज्यादा और अर्थहीन वक्तव्य क्या होगा कि वह आत्मतत्व तो पास से भी पास और दूर से भी दूर है दिमाग ठीक है आपका क्योंकि जो पास है वो पास ही हो सकता है वो दूर कैसे होगा वो आत्मतत्व तो ठहरा हुआ और चलता हुआ भी तो ऐसी बातें मत कहिए क्योंकि ऐसी बातें अर्थहीन इन में कुछ भी तो अर्थ नहीं वही भीतर वही बाहर भी फैला हुआ तो फिर बाहर और भीतर में फर्क क्या है अगर वो भीतर है तो बाहर कैसे हो सकेगा और अगर बाहर है तो भीतर कैसे हो सकेगा दूर है तो कृपा करके कहिए कि दूर है फिर पास मत कहिए और अगर पास कहते हैं तो कृपा करके दूर कहना छोड़ दीजिए क्वेश्चनर कहेगा और आपका मन भी राजी होगा कोयस्लर से अगर ईमानदार है तो बराबर राजी होगा कोस्लर ईमानदार आदमियों में से एक और मैं मानता हूं कि ईमानदार होना बेहतर है उससे रास्ते खुल सकते हैं। कोयस्लर कहता है कि मेरे लिए इस तरह के वक्तव्य इलाजिकल पागल खानों में निकले हुए वक्तव्य कोई पागल इस तरह की बात कहे तो माफ किया जा सकता है ऊपर से तो हमें भी लगेगा लेकिन कोयस्लर को पता नहीं है कि इधर 10 वर्षों में विज्ञान भी इसी हालत में पहुंच गया और इसी तरह के वक्तव्य देने लगा आइंस्टीन भी इस तरह के वक्तव्य देता है छोड़े ऋषि पागल हो सकते हैं ऋषियों का दावा भी नहीं है कि वह पागल नहीं है क्योंकि इस जगत में पागल नहीं है ऐसे दावे सिवाय पागलों के और कोई नहीं करता है ऋषि इतने बुद्धिमान है कि पागल होने के लिए भी राजी हो सकते हैं जो परम बुद्धि को उपलब्ध होते हैं वे परम अज्ञानी होने के लिए तैयारी दिखा पाते हैं कल मैं किसी से कह रहा था कि टू क्लेम विस्डम इज द ओनली स्टुपिडिटी बुद्धिमत्ता का दावा करना एकमात्र मूर्णता है मूलों के अतिरिक्त बुद्धिमान होने का दावा किसी ने किया नहीं बुद्धिमान तो जितने बुद्धिमान हुए उन्होंने कहा हम महामूढ़ हमें कुछ भी पता नहीं इतना ही पता है कि कुछ भी पता नहीं जितना जाना होता ही पता चला कि अज्ञान गहन जितना जाना उतने ही जानने के शब्द द्वार दीवार गिर गए लेकिन आइंस्टीन को तो कोई असल भी नहीं कह सकता कि पागल है लेकिन अभी पिछले दस वर्षों में ऐसी कठिनाई आ गई जैसी कठिनाई उपनिषद को आ गई थी जब भी कोई विचार कोई खोज परम रहस्य को छुएगी, तभी यह उपद्रव आ जाएगा जब उपनिषद का ऋषि इस परम रहस्य पर पहुंच गया आखिरी आत्मतत्व पर तब उसको पेराडॉक्सिकल लैंग्वेज विरोधी भाषा का उपयोग करना पड़ा एक ही साथ कहा कि दूर है और पास भी और बड़ी जल्दी से कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ जाएं कि दूर है कहा कि पास है और तत्काल शीघ्रता से कहा कि दूर भी कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ जाएं कि पास है जो कहा उसको दूसरे वक्तव्य में फौरन खंडित किया अभी विज्ञान भी परम तत्व के बहुत निकट घूमने लगा पदार्थ के मामले में वो भी परम के पास पहुंच गया और कठिनाई आ गई जब पहली दफा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिक कठिनाई में पड़ गए कोई शब्द ना मिला किससे उसे कहें आदमी के पास सब शब्द हैं पर इलेक्ट्रॉन को क्या कहे एक बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई तो उसको कण कहें कि तरंग कण और तरंग निश्चित ही अलग अलग विपरीत चीजें कण तरंग नहीं हो सकता कण का मतलब ही हुआ है जो ठहरा हुआ है और तरंग का मतलब है जो गतिमान है वेव अगर तरंग ठहर जाए तो तरंग नहीं तरंग का मतलब ही है जो तर रही तैर रही बही जा रही हुई जा रही है बनी जा रही है मिटी जा रही प्रोसेस तरंग है एक प्रोसेस एक प्रक्रिया और कण कण है एक स्थिति प्रोसेस नहीं स्टेट इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाए यह मुश्किल खड़ी हो गई कि वह कण है कि तरंग क्योंकि वह दोनों तरह का व्यवहार करता है एक साथ दो वैज्ञानिक उसका अध्ययन कर रहे हो एक वैज्ञानिक कहता है कि मुझे तरंग मालूम पड़ती है एक वैज्ञानिक कहता है मुझे कण मालूम होता एक साथ एक साथ एक वैज्ञानिक कहता है क्षण भर को कण मालूम होता है क्षण भर को तरंग मालूम होता है दोनों है एक साथ तो बहुत कठिनाई हो गई ऐसा कोई शब्द दुनिया की किसी भाषा में ना था कि उसे क्या कहें कण भी तरंग भी एक नया शब्द क्वांटा उनको खोजना पड़ा क्वांटा का मतलब होता है बोथ दोनों तरंग भी कण भी पागल कोस्तल को कहना चाहिए सब आइंस्टीन और प्लैंक ये सब पागल आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि कण और तरंग दोनों आइंस्टीन ने कहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये निर्णय मैं कैसे करूं ऐसा है हो सकता है कि नहीं हो सकता है यह मैं कौन कहने वाला है इतना ही ना खबर देता हूं कि ऐसा है उस पूछने वाले आदमी ने कहा यह तो हमारे सारे तर्क के नियमों को तोड़ देता है यह तो अरस्तु का जो सारा तर्क है वो सब खंडित होता है तो ने कहा मैं क्या करूं अगर तथ्य के सामने तर्क टूटता हो तो तर्क को ही टूटना पड़ेगा तथ्य टूटने को राजी नहीं आप अपने तर्क को बदल तथ्य तो यही है अरस्तु गलत हो इलेक्ट्रॉन अरस्तु को सही करने के लिए कण होने को राजी नहीं है अरस्तु को सही करने के लिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ तरंग होने को राजी नहीं वो दोनों है वो अरस्तु की उसे फिक्र ही नहीं अरस्तु का तर्क कहता है कि विपरीत चीजें एक साथ नहीं हो सकती ठीक कहता है एक आदमी जिंदा और मरा हुआ एक साथ कैसे हो सकता है लेकिन जो गहरे रहस्य को जानते हैं वो कहते हैं जिंदगी और मौत एक ही आदमी के दो पैर हैं बाएं और दाएं। एक ही साथ आदमी जिंदा है और मर रहा है आप जब जिंदा हैं तब मर भी रहे हैं नहीं तो एक दिन मर नहीं पाएंगे मरना कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि सत्तर साल में एक क्षण आया और आप मर गए जिस दिन आप जन्मे उसी दिन से मर रहे हैं इधर जिंदगी चल रही इधर मौत भी चल रही सत्तर साल में मुकाम आ जाए ये बड़े मजे की बात है मरा हुआ आदमी मर सकता है नहीं मर सकता जिंदा आदमी चाहिए मरने के लिए मेरा मतलब तो समझे आप यानी मरने के लिए जिंदा होना बिल्कुल जरूरी है। अनिवार्य ये शर्त ढीली नहीं की जा सकती ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी को हम कहें कोई हर जा नहीं तुम अगर जिंदा नहीं हो तो भी मर सकते हो नहीं मर सकते अभी तो बड़ी उल्टी बात हो गई मरने के लिए जिंदा होना अनिवार्य शर्त है तो फिर जिंदा होने के लिए मरना अनिवार्य शर्त है जो आदमी इसी वक्त मर नहीं रहा है वो जिंदा भी नहीं मरना और जिंदगी एक ही प्रक्रिया के नाम है, एक साथ हम मर भी रहे और हो भी रहे हम मिट भी रहे और बन भी रहे अरस्तु कहता है अंधेरा अंधेरा है प्रकाश प्रकाश है अंधेरा और प्रकाश कभी एक नहीं हो सकता साधारण ठीक दिखाई पड़ता है लेकिन कोई अंधेरा ऐसा नहीं जहां प्रकाश नहीं है, और कोई प्रकाश ऐसा नहीं जहां अंधेरा नहीं है। और विज्ञान तो कहता है कि अंधेरा कम प्रकाश का नाम है और प्रकाश कम अंधेरे का नाम है इससे ज्यादा फर्क हम नहीं कर सकते डिग्री का अंतर है अंधेरा और प्रकाश दो चीजें नहीं है एक ही चीज के डिग्रीज के फासले हैं, जैसे कि गर्मी और सर्दी दो चीजें नहीं है कभी ऐसा करें तो ये उपनिषद का सूत्र बड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक हाथ को स्टोव पर रख के थोड़ा गर्म कर लें और एक हाथ को बर्फ पर रख के थोड़ा ठंडा कर और फिर दोनों हाथ को एक बाल्टी में पानी भरा हो उसमें डाल दे और फिर पूछे की पानी ठंडा है या गर्म तो एक हाथ खबर देगा कि ठंडा है और एक हाथ खबर देगा कि गर्म तब आपको कहना पड़ेगा ठंडा भी है और कहीं भूलना हो जाए फौरन कहना पड़ेगा गर्म भी है विपरीत वक्तव्य देने पड़ेंगे अपसेट हो जाएंगे को स्तलर ठीक कहता लेकिन अब क्या किया जा सकता पानी ठंडा और गर्म नहीं होता आपका हाथ और पानी के बीच जो संबंध निर्मित होता है उससे डिग्री का पता चलता है और कुछ पता नहीं चलता उपनिषद कहता है आत्मा निकट भी और दूर भी निकट तो इसलिए कहता है कि पत्ते कितने ही दूर हों जड़ के सदा निकट है जड़ से जुड़े हैं नहीं तो पत्ते हो नहीं सकते रस तो जड़ से ही आता है। अगर हम ठीक से समझें तो पत्ता जड़ का ही फैला हुआ हाथ थी। अगर ठीक से समझे एक्सटेंशन है जड़ ही फैल के पत्ता बन गई है कहीं भी तो बीच में डिस्कंटीनिटी नहीं कहीं भी तो बीच में कोई व्यवधान नहीं पड़ा कहीं तो ऐसी जगह नहीं है जहां आप कहते हैं जड़ खत्म हुई और पत्ता शुरू हुआ बीच में कोई गैप नहीं जुड़ा है इधर जड़ है उस कोने पे पत्ता है इस कोने पे जड़ आपके पैर की उंगली और आपके सिर के बाल कहीं भी तो टूटे हुए नहीं जुड़ी एक, एक ही चीज के दो छोर तो जहां निकटतम है पत्ते के उसी से तो सारा जीवन मिलता है सारा रस मिलता है दूर हो कैसे सकते फिर भी दूर है बहुत दूर है और पत्ते को अगर जड़ को जानना हो तो बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़े। दूर क्यों है दूर इसलिए कि पत्ते को पता ही नहीं चलता कि जड़ है भी सूरज भी पत्ते को पास मालूम पड़ता होगा बहुत दूर है सूरज दस करोड़ मील का फासला है लेकिन पत्ते को सूरज भी पास मालूम पड़ता होगा जब सुबह सूरज निकलता है तो पत्ता ना चुटता है सूरज का रोज पता चलता है जो दस करोड़ मील दूर है और जड़ का कभी पता नहीं चलता जो नीचे छिपी है उसका ही हिस्सा सूरज पास है बहुत जड़ बहुत दूर है तत्काल कहना पड़ेगा लेकिन नहीं पास है आत्म तत्व पास है बहुत क्योंकि उसके बिना हम हो नहीं सकते और दूर भी है बहुत क्योंकि कितने जन्मों से हम उसे खोज रहे हैं उसका हमें कोई पता नहीं इसलिए इसलिए कहते हैं नहीं चलता बिल्कुल नहीं चलता फिर भी सारा चलना उस पर ही खड़ा है इसलिए चलता है कील चलती नहीं चाक चलता है फिर भी यात्रा तो कील की भी हो जाती कील नहीं चलती चाक चलता है निकल पड़े आप गाड़ी पर बैठकर यात्रा करने कील बिल्कुल नहीं चलेगी इंच भर नहीं चलेगी चलेगा चाक लेकिन जब दस मील बाद आप ठहरेंगे तो कील की भी यात्रा तो दस मील की हो चुकी और चली इंच भर नहीं और दस मील की यात्रा हो गई पागलपन हो गया पर हुआ यही और तथ्य को क्या करें अरस तू गलत हो तो हो तथ्य गलत नहीं होते कील बिल्कुल नहीं चली और फिर भी दस मील की यात्रा हो गई आत्मा एक क्षण भी नहीं चली हिली भी नहीं और कितने जन्मों की यात्रा कितनी अनंत यात्रा कितने पड़ाव कितनी मंजिलें कितने दूर निकल आए इसलिए उपनिष्चित कहता है नहीं चलती फिर भी बहुत चलती कहता है भीतर और फिर भी बाहर असल में बाहर और भीतर काम चलाओ फासले कौन सी चीज बाहर श्वास भीतर जाती तब आप कहते हैं भीतर जा रहे आप कह भी नहीं पाते और वो बाहर चली जाती कभी आपने ख्याल किया कहते हैं श्वास भीतर जा रही भीतर है कह भी नहीं पाते कह भी नहीं पाए इतना भी समय व्यतीत नहीं हुआ कि बाहर जा चुकी और जब तक कहते हैं कि बाहर है तब तक पाते हैं कि वो भीतर प्रवेश कर सकते बाहर और भीतर में फासला क्या है दिशा का और कोई फासला नहीं रुख और कोई फासला नहीं घर के बाहर आपके जो आकाश है और घर के भीतर जो आकाश है उसमें रत्ती भर का फासला है फासला नहीं दीवार आपने उठा ली और घेर लिया आकाश का एक टुकड़ा वो बाहर का ही है वो वही आकाश है जो बाहर है लेकिन फिर भी फासला है जब धूप तेज हो जाती तब पता चलता है कि बाहर का आकाश और भीतर का आकाश और भीतर विश्राम मिल जाता है बाहर बड़ी पीड़ा हो जाती है बाहर और भीतर का आकाश एक भी है और अलग भी है घर के छप्पर के नीचे भी वही आकाश है जो बाहर है लेकिन जब रात उसके नीचे सोते हैं तो ज्यादा निश्चिंत होते हैं जब बाहर होते हैं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं और आकाश वही इसलिए उपरिषद कहते हैं वही भीतर है वही बाहर है फिर भी जानना है तो भीतर से ही शुरू करना पड़ेगा जानने के लिए भीतर से ही शुरू करना पड़ेगा जानने के बाद यह कहा जा सकता है वही बाहर है जानने के पहले यह नहीं कहा जा सकता कि वही बाहर है क्योंकि जिन्हें भीतर का ही पता नहीं उन्हें बाहर का कोई पता नहीं हो सकता जिन्होंने अपने घर के ही छोटे से आकाश को नहीं जान पाए वो इस बाहर के विराट आकाश को कैसे जान पाएंगे इस छोटे से से पहले परिचित होने फिर उस बाहर के विराट से भी परिचय हो जाएगा जिन्हें जानने निकलना है उन्हें भीतर से शुरू करना पड़ेगा और जो जानने की अंतिम मंजिल पर पहुंच जाते हैं वो बाहर पूरा करते प्राथमिक तो कदम भीतर उठता है अंतिम कदम तो परम रूप से बाहर चला जाता आत्मा से यात्रा शुरू होती है परमात्मा पर पूर्ण ये बहुत अपसर तर्क शून्य असंगत दिखने वाला वक्तव्य बहुत गहन बहुत सत्य बहुत तथ्यपूर्ण लेकिन तर्क पर ही जो रुक जाते हैं वे तथ्य तक नहीं पहुंच पाते और तथ्य पर तो केवल वही पहुंच पाते हैं जो तर्क को भी छोड़ने का साहस रखते हैं क्योंकि तथ्य आपके तर्कों को नहीं मानता सब तर्क मनुष्य निर्मित है तथ्यों को कोई फिक्र नहीं आपका तर्क कुछ भी कहे तथ्य जिए चले जाएंगे अपने ढंग से सत्य को आपके तर्कों का कोई संबंध नहीं सत्य आपके तर्क शास्त्र को पढ़ने नहीं आते और ना आपके तर्क शास्त्र के साथ नियम के अनुसार काम करने को राजी है वो अपने ढंग से काम करते चले जाते उन्हें आपके तर्कों की कोई फिक्र नहीं इसलिए जब भी तथ्य और तर्क की टक्कर होती तो तर्क को टूटना पड़ता है पूर्व के मनीषी जब तथ्य पर पहुंचे जीवन के तो उन्होंने सब तर्क की बात छोड़ दी उन्होंने कहा तर्क से कुछ होगा नहीं इसलिए जो तर्क में बहुत निष्णात हो जाते हैं उनका सत्य से परिचय जरा कठिन होने लगता है मुश्किल होने लगता है वो अपने तर्क को लिए ही बैठे रहते हैं वो यही कहे चले जाते हैं कि पानी एक ही साथ ठंडा और गर्म कैसे हो सकता है लेकिन है वो यही कहे चले जाते हैं कि सर्दी और गर्मी एक एक ही चीज कैसे हो सकती है कहां सर्दी और कहा गर्मी पर है वो कहे चले जाते हैं जन्म और मृत्यु एक कैसे हो सकते हैं लेकिन है सत्य के खोजी को तर्क को छोड़ने का साहस करना पड़ता है जो बड़े से बड़ा साहस ये सूत्र तर्काती थे बियड लॉजिक और इसीलिए परम इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य जाति के इतिहास में जो परम वचन बोले गए महावाक्य उनमें से एक है। अब हम उस तरकातीत परम तथ्य में प्रवेश करें इसलिए सोचे ना की नाचने से क्या होगा चिल्लाने से क्या होगा रोने से क्या होगा हंसने से क्या होगा सोचे नहीं छोड़े दूर दूर खड़े हो जाएं।